बिहार उपनिषद भाष्यार्थ, अध्याय शाक्या अध्याण एक यो स्वाघातक तदर्थ प्रतिपत्तिर्बाधकाभा उपनषय ब्रह्मकथाण शीत द्वय क्यतिपत्ति अभ्युपगम्य चेतदोचा न तो वाक्यप्रमासमय नद वाक्यने काम सती चानेका स्वाथच सैत् तदिघातृत विरुद्धोंथ नैत नाम विरुद्ध अविरुद्धम च एकम वाक्यम अनेकम अर्थम समयः समय वाक्यता और ऐसा जो कहा कि अपने अर्थ का विखात करने वाली होने से अप्रामाणिकता है सो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि उनसे होने वाले अर्थ ज्ञान का कोई बाधक नहीं है उपनिषदों से यह ज्ञान नहीं होता कि ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है भी और नहीं भी है जिस प्रकार की अग्नि उष्ण और शीतल भी होता है इस एक ही वाक्य से दो विरुद्ध अर्थों का ज्ञान होता है तथा यह समझकर ही हम ऐसा कह चुके हैं कि वाक्य की प्रामाणिकता के समय एक वाक्य के अनेक अर्थ मानने उचित नहीं हैं यदि वाक्य के अनेक अर्थ होंगे तो एक उसका अपना अर्थ होगा और दूसरा उसका विघात करने वाला अर्थ होगा एक ही वाक्य बहुत से विरुद्ध और अविरुद्ध अर्थों का भी प्रतिपादन करता है यह वाक्य को प्रमाण मानने वालों का सिद्धांत नहीं है क्योंकि अर्थ की एकता होने से ही सबकी एक वाक्यता होती है न च काी वाक्यानि वाक्या ब्रह्मक प्रतिषेधम कुरंती यु लौकिक वाक्यम अग्निष्ण वाक्यता शीत से न त्रैकवाक्यता तदेक देश्याशयादिवाद अग्नि शीत इेतद वाक्यम अग्निष्ण प्रमास्मकर्थवबोधकम शीत इनेकैकवाक्यता प्रमाणाराुभवस्े नोप प्रतिपादकम् इदम् क्षीणवाद यु विरुद्धार्थ प्रतिदक वाक्यमी मनते तथिष्ण पदाभ्यापनाधिकण्य पद प्रयोग निमित्ता भ्रांति नेक्यनेका लौकिकस्य वैदिकस्य वा कोई कोई वाक्य ब्रह्म की एकता का प्रतिषेध करते हो ऐसी भी बात नहीं है अग्नि उष्ण और शीतल भी होता है यह जो लौकिक वाक्य है वहाँ एक वाक्यता नहीं होती क्योंकि उसका एक देश प्रमाणांतर विषयभूत अर्थ का अनुवाद करने वाला है अग्नि शीतल होता है यह एक वाक्य है और अग्नि उष्ण होता है यह प्रमाणांतर से प्राप्त हुए अनुभव का अनुवादक है स्वयं किसी विशेष अर्थ का द्योतक नहीं है अतः अग्नि शीतल होता है इस वाक्य से उसकी वाक एक वाक्यता नहीं है क्योंकि वह प्रमाणांतर से होने वाले अनुभव की स्मृति कराकर ही समाप्त हो जाता है और ऐसा जो माना जाता है कि यह वाक्य विरुद्ध अर्थों का प्रतिपादन करने वाला है वह शीत और उष्ण पदों का अग्निपद के समानाधिकरण रूप से प्रयोग होने के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति है वास्तव में तो लौकिक हो अथवा वैदिक एक वाक्य के अनेक अर्थ हो ही नहीं सकते यो कर्मकांड प्रमाण्य तन्न विघातुपनिषदवाक्यमी त्रमेक प्रतिदन्युपनपरा उपनिषदो निष्ट प्राप्त साधनोपदेश तस्वा पुष निगम वारियंति अनेकापत् और ऐसा जो कहा कि उपनिषद वाक्य कर्मकांड की प्रमाणिकता को नष्ट करने वाले हैं तो यह बात नहीं है क्योंकि उनका तात्पर्य तो दूसरा है ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाली उपनिषदों अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए साधन के उपदेश था उसमें पुरुष के नियोग का निवारण नहीं करती क्योंकि उनके अनेक अर्थ होने संभव ही नहीं है न तो कर्मकांड वाक्याम स्वार्थे प्रमाणत्पद्यते असाधारण चेस्वा परमा मुत्पादयती वाक्यम क्य तो विरोध सदा कर्म कांड संबंधी वाक्यों की स्वार्थ में प्रमा उत्पन्न न होती हो ऐसी आद, बात भी नहीं है यदि कोई वाक्य अपने असाधारण अर्थ में प्रमा उत्पन्न करता है तो उसका दूसरे वाक्य से विरोध क्यों होगा ब्रह्म ब्रह्मिकवे निर्विशयवात्मा नोत्पेत एवेति चेत् पूर्वपक्ष यदि कहें ब्रह्म की एकता मानने पर तो कर्मकांडपरक वाक्यों का कोई विषय ही नहीं रहता इसलिए प्रमा उत्पन्न हो ही नहीं सकती तो न प्रत्यक्ष प्रमाया दर्शपूर्णमागकामो यजेत ब्राह्मणों नव्यदिवाक्येभ्य प्रत्यक्ष प्रमा जायम सा ना भविष्य न ब्रम्भकोधयती ना प्रत्यक्ष विरोधे दवते, गीयते इति प्राण्यम लगते तस्मादीय क्रमपदत अभी चथाप्त अविद्यापस्थित क्रियाकारक्रयेन इष्टानी प्राप्तिपरिहारोपय प्रवृत्स्य तद्विशेषतः तदा चक्षाणा श्रुति क्रियाकारकलभेद से लोकप्रद्ध्य वा नाच न ना चारियति इष्टाष्ट फल प्राप्तिपरिहारोपायापरवाद सिद्धांती ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनसे प्रमा का होना तो प्रत्यक्ष है स्वर्ग की इच्छा वाला दर्श और पूर्ण मास यज्ञों द्वारा जजन करे ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए इत्यादि ऐसे ही वाक्यों से प्रमा प्रत्यक्ष उत्पन्न होती देखी जाती है यदि उपनिषदें ब्रह्म की एकता का ज्ञान कराएगी तो वह नहीं होगी यह तो अनुमान है और प्रत्यक्ष से विरोध होने पर अनुमान की प्रामाणिकता नहीं रह जा सकती इसलिए कहना कि उनसे प्रमा ही उत्पन्न नहीं होती असत्य है अपित जो पुरुष अविद्या द्वारा प्रस्तुत किए हुए यथा प्राप्त क्रिया कारक और फल का आश्रय करके इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निर्वित्ति के सामान्य उपाय में प्रवृत्त है तथा उसका विशेष उपाय नहीं जानता उसे वह विशेष उपाय बतलाने वाली श्रुति लोक प्रसिद्ध क्रिया कारक और फल भेद की सत्यता एवं असत्यता का न तो प्रतिपादन ही करती है और न निषेध ही क्योंकि वह तो इष्ट प्राप्ति और अनिष्टनिवृत्ति के उपाय का विधान करने में ही तत्पर है यहाँ कामेशु प्रवृत्ता श्रुति काम मिथ्याज्ञान प्रभु सत्य यहाय तधत् न तो काम मिथ्याज्ञान प्रभुवादूप चेति न विधाति। तथा मिथ्या क्रियाकारक निग्निहोत्रादी शास्त्र मिथ्याज्ञान प्रभु क्रियाकारकद यहात प्राप्त मेंशेष प्राप्ति विशेषपरिहारम कि प्रयोजन पशाद्निहोत्रादीन कर्मा विधत्ते नीद्यागोचरा सद्वस्तु विषय न तद्वस्तु विषयमिति न प्रवर्तते यथा यहास जिस प्रकार काम में कर्मों में प्रवृत्त हुई श्रुति कामनाओं के मिथ्या ज्ञान जनित होने पर भी यथा प्राप्त कामनाओं को ही लेकर उनके साधनों का ही विधान करती है किंतु कामनाएं मिथ्या ज्ञान जनित होने के कारण अनर्थ रूप नहीं है ऐसा विधान नहीं करती इसी प्रकार अग्निहोत्रादि नित्य कर्मों का निरूपण करने वाला शास्त्र भी मिथ्या ज्ञान जनित यथा प्राप्त क्रिया करके और फल रूप भेद को ही लेकर इष्ट विशेष की प्राप्ति और अनिष्ट विशेष के परिहार रूप किसी प्रयोजन को देकर कर अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान करता है इस प्रयोजन का अविद्या विषयक असद वस्तु से संबंध है इसलिए उनका विधान न करता हो ऐसी बात नहीं है जैसा कि काम्य कर्मों के विषय में भी देखा गया है न ज पुरुषा न प्रवर्तेरण्य विद्या दृष्टत्वाद्यथा दृष्टवाद्य कामिद्यान पुरुषों की उन कर्मों में प्रवृत्ति न होती हो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि सकाम पुरुषों के समान उसे भी प्रवृत्त होते देखा ही गया है विद्यावता मेव कर्माधिकारे पूर्व पक्ष कर्म का अधिकार तो विद्वानों को ही है ऐसा कहें तो न ब्रह्मिक विद्यायाम कर्माधिकार विरोध एक तेन ब्रह्मिकवे निर्विषयत्वाद उपदेशेन तद् ग्रहण फलाभाव दोष परिहार उक्तो वेदित व्य सिद्धांति नहीं क्योंकि ब्रह्म की एकता के ज्ञान में कर्माधिकार का विरोध तो बतलाया जा चुका है इसी से यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्म की एकता सिद्ध होने पर कोई विषय न रहने के कारण कर्मकांड के उपदेश से उसका ग्रहण रूपफल रूप नहीं हो सकता इस दोष का परिहार बदला दिया गया है पुरगा वैचित्रचका इच्छा रागाद्य दोषा विचिरा तत से बाह्य विषय रागाद्यपृतचेतो शास्त्र निवर्त शी नापि स्वभावतो बाह्य विषय विरक्त चेतसो विषय प्रवर्त शुर भवति किंतु शास्त्रवन इदंष्ट साधन में साध्य साधन संबंध वत्तमति रूपादि विशेषाव्यक्ति प्रदीपदिविजन न तो शास्त्र भृत्यानिवला निजयति वृश्यंते ही, ही पुर रागादिगौरवास्त्र अतिक्राम तस्मा पुरुषाति वैचित्यम अपेक्षा साध्य साधन संबंध विशेषान विशेषाननेकोप दिशती पुरुषों की इच्छा एवं रागादि का भेद रहने के कारण भी कर्मकांड के उपदेश की सार्थकता सिद्ध होती है पुरुषों की अनेकों इच्छाएं हैं और राग आदि तरह तरह के दोष हैं अतः जिनका चित्त बाह्य विषयों के राग से आकर्षित है उन्हें उससे निवृत्त करने में शास्त्र समर्थ नहीं है इसी तरह जिनका चित्त तो स्वभाव से ही बाह्य विषयों से विरक्त है उनको विषयों में प्रवृत्त करने में शास्त्र समर्थ नहीं है किंतु शास्त्र से तो इतना ही होता है कि इस यह इष्ट साधन है और यह अनिष्ट साधन इस प्रकार केवल साध्य साधन के संबंध विशेष की अभिव्यक्ति ही होती है जिस प्रकार की अंधकार में दीपकादि से रूप का ज्ञान होता है शास्त्र अपने सेवकों के समान किसी को बलात् प्रवृत्ति या नृत्त नहीं करता क्योंकि रागादि की अधिकता होने पर लोग शास्त्र का उल्लंघन करते भी देखे जाते हैं अतः पुरुषों की बुद्धि की विचित्रता को दृष्टि में रखकर शास्त्र अनेक प्रकार से साध्य साधन रूप संबंध विशेषों का उपदेश करता है तत्र तुषा स्वयमें यथारुचि साधन प्रवर्तन्ते विशेषु प्रवर्त शास्त्री प्रदीपदी एव तथा परोपि पुरुषार्थो पुरुषार्थ वद कचित्पुर वाषे यसा स तथारूप पुरुषाथ पश्यति तदनुपाण साधना चे तथा चाथवादोंय प्रजापत्या प्रजापत पितरी ब्रह्मचर्य मूषु इत्यादक ज्ञापय तो वेद विधिशास्त्र से कारकदी नास्त्रेतावताशायात भेदम् विधिशास्त्र उपनिषद ब्रह्मिकव प्रति प्रमाण्यम निवर्त स्व विषय सूराणी ही प्रमाणा स्रोत्रादिवत तहाँ अपनी अपनी रुचि के अनुसार पुरुष स्वयं ही साधन विशेषों में प्रवृत्त होते हैं शास्त्र तो सूर्य और आदि के समान उदासीन ही रहता है इस प्रकार किसी को परम पुरुषार्थ भी अपरुषार्थ के समान भाजता है जिसको जैसा भाजता है वह तदनुरूप ही पुरुषार्थ देखता है और उसके अनुसार ही साधन ग्रहण करना चाहता है इस विषय में प्रजापति के तीन पुत्रों ने अपने पिता प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्य वास किया इत्यादि प्रजापति के तीन पुत्र देवता मनुष्य और दानो प्रजापति से उपदेश ग्रहण करने के लिए गए प्रजापति ने उन तीनों को द द, द, द ऐसा कहकर एक ही शब्द से उपदेश किया उन तीनों ने अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उसके दमन करो दान करो दया करो ये तीन अर्थ कर लिए इस प्रकार यह अर्थवाद इस उपनिषद के पश्चात द्वितीय ब्राह्मण में है अतः ब्रह्म की एकता को सूचित करने वाले वेदांत वाक्य विधि शास्त्र के बाधक नहीं है इतने ही से विधिशास्त्र निर्विषय नहीं हो सकता और न उपरयुक्त कारकादि भेद वाला विधि शास्त्र ब्रह्म की एकता के प्रति उपनिषदों के प्रमाण्य को ही निवृत्त कर सकता है क्योंकि स्रोतियों के समान सब प्रमाण अपने अपने विषय में प्रबल होते हैं पंडितम तंडित मनिया केचिस्वचित वशाव प्रमाण मित्रेतर मितरेतर विरुद्ध मनते तथा प्रत्यक्षादी विरोधम अभी चोदयती शब्दादयः किल श्रोत्रादि विषया भिन्ना हा। प्रत्यक्षत उपलभ्य ब्रह्मक्रुवता प्रत्यक्ष तथा विरोध सैदा स्ोत्रदिभ्युपलबार कर्तारस्य धर्माधर्मो प्रतिशर भिन्ना अनुमीयते संसारीण त्र ब्रह्मक्रुवता अनुम विरोधस् तथा चगम विरोध बद ग्राम कामो जजेत पशु कामो जजेत स्वर्ग कामो इत्येव मादि जजेतमादिक्येभ्यो ग्राम पशुस्वर्गा काम त्युष्ठा तारच भिन्ना भिन्ना अवगम्यते यहाँ अपने पंडित मानने वाले कोई कोई पुरुष शास्त्र शास्त्रगम्य ऐक्य को स्वीकार करने पर अपने बुद्धि के अनुसार समस्त प्रमाणों को एक दूसरे के विरुद्ध समझते हैं तथा ब्रह्म की एकता मानने में प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरोध की भी शंका करते हैं स्रोत्रादि इंद्रियों के विषयभूत जो शब्दादि हैं वे तो प्रत्यक्ष ही भिन्न भिन्न उपलब्ध होते हैं अतः ब्रह्म की एकता बतलाने वाले वाक्यों का प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध सिद्ध होता है इसी प्रकार श्रोत्रादि से शब्दादि को उपलब्ध करने वाले तथा धर्मांधर्म का अनुष्ठान करने वाले संसारी जीव भी प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है ऐसा अनुमान होता है ऐसी स्थिति में ब्रह्म की एकता बसलाने वाले वाक्यों का अनुमान प्रमाण से भी विरोध है इसी तरह वे उनका शास्त्र प्रमाण से भी विरोध बतलाते हैं क्योंकि ग्राम की कामना वाला यज्ञ करे पशु की कामना वाला यज्ञ करे स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे इत्यादि वाक्यों द्वारा ग्राम पशु और स्वर्ग की कामना वाले तथा उनके साधनों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं अत्रोच्चते तेतु अत्रोच्यू कुर्क दूषिता ब्रह्मणादी वर्णापदाकंपनी आगमार्थविच्छिन्न संप्रदाय बुद्धि कथम श्रोत्रादी द्वारा शब्द प्रत्यक्षत उपलभ्यमन ब्रह्मण एक विरुद्यत वदनों वक्तव्या किम शब्दादीना भेदेना काम विरुद्यत अथ न विरुयत न तर् प्रत्यक्ष विरोधा अब इसके उत्तर में कहा जाता है कुतर्क के कारण जिनके अंतकरण दूषित हैं तथा जिनकी बुद्धि वेदार्थ विषयक संप्रदाय से दूर है ऐसे वे ब्राह्मणादि वर्णाधम दजा के ही पात्र हैं सो कैसे सूत्रादि द्वारों से प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाले शब्दादि से ब्रह्म की एकता का विरोध है इस प्रकार कहने वाले उन पुरुषों से यह कहना चाहिए कि क्या शब्दादि के भेद से आकाश की एकता का भी विरोध है यदि उसका विरोध नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ब्रह्मिकव प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का विरोध नहीं हो सकता योक्तम प्रतिशरीरम शब्दाद्युपलब्धारो धर्माधर्मयोच कर्तारो भिन्न अनुमीयते तथा इति च्रह्मकुमानिरोधी भिन्ना इति प्रतव्या अथ यदि भ्रूयु सर्वरस्मा कुशल केूयमनुमा कुशलाव पृष्ठाँस कि और ऐसा जो कहा कि प्रत्येक शरीर में शब्द आदि को उपलब्ध करने वाले तथा धर्मा धर्म का अनुष्ठान करने वाले भी भिन्न भिन्न ही अनुमान किए जाते हैं इसलिए ब्रह्म की एकता मानने पर अनुमान प्रमाण से विरोध होगा तो यह पूछना चाहिए कि वे भिन्न भिन्न हैं इसका अनुमान कौन करता है इस पर यदि वे कहें कि अनुमान करने में कुशल हम सब लोग ही इसका अनुमान करते हैं तो अनुमान करने में कुशल तुम कौन हो इस प्रकार पूछे जाने पर तुम्हारा क्या उत्तर होगा शरीरेंद्रिय मन आत्मसूचा प्रत्येकम अनुमान कौशल शरीर प्रत्याख्या मन साधना आत्मनोव अनुमान अनेक कारक इति कुशलापक्ष शरीर इंद्रिय मन और आत्माओं से आत्मा में से क्रमशः एक एक में अनुमान कौशल का निषेध किए जाने पर जो शरीर इंद्रिय और मन रूप साधनों वाले हम आत्मा हैं वे ही अनुमान करने में कुशल हैं क्योंकि क्रियाएं अनेक कारकों द्वारा साध्य होती है ऐसा कहें तो एवं तर्यनुमकौशल होता अनेकत्व अनेक कारक साध्या क्रिएवायुवाभ्यूपगतुम चिया शरीर इंद्रिय मन आत्मसाधन है कारकै आत्मकर्तिका निवर्तत प्रतिज्ञा त्र वनुमकुश्रिय मन साधना आत्म प्रत्येक व्यमैकुपगत सैो हनुमक दर्शित उपुछस्ताकि जो इ एवं न जाती सकथम मूढ़ तद्गत भेदम अभेदम व जानीयात सिद्धांति यदि ऐसी बात है तब तो अनुमान की कुशलता में तो तब आपकी अनेकता का प्रसंग उपस्थित होता है क्रिया अनेक कारकों द्वारा साध्य होती है ऐसा तो आपने ही स्वीकार किया है तथा अनुमान भी की क्रिया ही है उसके विषय में आपकी यह प्रतिज्ञा है कि आत्मा जिसका कर्ता है ऐसी वह शरीर इंद्रिय मन और आत्मा रूप कारकों द्वारा निष्पन्न होती है ऐसी स्थिति में हम अनुमान कुशल हैं ऐसा कहकर आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम प्रत्येक शरीर इंद्रिय और मन रूप साधन वाले आत्मा अनेक हैं अहो जिनके सिंग और पूछ नहीं है ऐसे आप तार्किक वृषभों ने यह अच्छा अनुमान कौशल दिखलाया जो आत्मा को ही नहीं जानता वह मूढ़ पुरुष किस प्रकार उसके भेद या अभेद जान सकता है